छांदोग्योपन सप्तमो सप्तमोध्याय प्रथम खंड नारद के प्रति कुमार का उपदेश परमार्थ परोपदेश प्रधान पर निर्णय षोध्याय सदात्मकर्णय परतु न लक्षणारी। तत्वा निर्दिष्टानी त्यतस्तामेण निर्देश तद्द्वारी भूम्य निर्तिश तत्व निर्देश मीती शाखाचंद्रदर्शन सप्तम प्रपाठक आरभते अर्दिषे सु चतुर्वासुन्मात्री च निर्दिष्टे नदप्य विज्ञात सियाद क्य मा भूदि वाता निर्दिदीक्षती प्रधानतया परमार्थतत्व का, का उपदेश करने वाला छठा अध्याय सत ब्रह्म और आत्मा का एक निर्णय करने के कारण ही उपयोगी है उसमें सबसे निम्नतर विकार रूप तत्वों का निर्देश नहीं किया गया अतः उन नामादि तत्वों का क्रमश निरूपण कर उनके द्वारा भी शाखा चंद्रदर्शन के समान भूमा संज्ञक निरतिशय तत्व का निर्देश करूंगी। इस अभिप्राय से श्रुति यह सातवा प्रपाठक आरंभ करती है अथवा सबसे निम्नतर तत्वों का निर्देश न होने पर और केवल सन्मात्र का ही निरूपण किया जाने पर किसी को ऐसी आशंका हो सकती है कि अभी कुछ और भी अभिज्ञात है वह आशंका ना हो इस आशय से श्रुति उनका निर्देश करना चाहती है अथवा वस्तुला सोपनाहणवस्थूलादारभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरम च बुद्धि विषय ज्ञापय तदतिरिक्ते स्वराज्यमीति नादी निर्दिष्ट्यति अथवा सीढ़ियों पर चढ़ने के समान स्थूल से आरंभ करके बुद्धि के सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय का ज्ञान करा कर अधिकारी को उससे अतिरिक्त स्वराज्य पर अभिषिक्त करूंगी इस अभिप्राय से वह नामादि का निर्देश करना चाहती है अथवा नामुतरोतर विशिष्टा तत्वान्तीतरा तेषा उत्कृष्टतम भूमाख्यम तत्वमित तस्तुत्यर्थ नादीना क्रमेणोपन्यास अथवा नाम विशिष्ट तत्व है उन सबकी अपेक्षा भूम संयक तत्व अत्यंत उत्कृष्ट है इस प्रकार उसकी स्तुति के लिए नादि का क्रमश उल्लेख किया गया है आख्यायिका तू पर विद्यार्थ कथम नारदो देवर्षि कृतकर्तव्यसर्विद्योगी सन्नात्मात्मजवाद शुचोच किम वक्तव्यम अन् विजंतुरकृत पुण्यज्योति सयोक्तार्थ इति यह जो आख्यायिका है वह तो परविद्या की स्तुति के लिए है किस प्रकार जो अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्व विद्या संपन्न थे उम दिवर्षी नारद को भी अनात्मज्ञ होने के कारण शोक हुआ ही फिर जिसने अत्यंत पुण्य संपादन नहीं किया और जो अकितार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्प जीव की तो बात ही क्या है अथवा नानदात्मज्ञा निरंतर श्रेय साधन अस्ती प्रदर्शनाथ सनत्कुमार नारद आख्यायि काभ्यते सर्वविज्ञान साधन शक्ति सम्पन्न सा नारद श्रेयो न येनो येनोत्तमीजन विद्यावृत्त साधन शक्तिसंपत्तिमा प्राकृतव सनत्कुमु साेयस साधन प्राप्तयेतः प्राप्त भवति नृत्य प्राप्ति साधन आत्म विद्या इति अथवा आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई कल्याण का साधन नहीं है यह प्रदर्शित करने के लिए सनत कुमार नारद आख्यायिका का, का आरंभ किया जाता है जिससे कि संपूर्ण विज्ञान रूप साधनों की शक्ति से संपन्न होने पर भी देवर्षि नारद का कल्याण नहीं हुआ जिससे वे उत्तम कुल विद्या आचार और नाना प्रकार के साधनों के सामर्थ्य रूप सम्पत्ति से होने वाले अभिमान को त्याग कर श्रेय साधन की प्राप्ति के लिए एक साधारण पुरुष के समान सनत सनत्कुमारीजी के समीप गए इससे श्रेय प्राप्ति में आत्मविद्या का निरशय साधनत्व सूचित होता है ओम अध भगवती इति होपस स साध सनत्कुमार नारद स्तंवाच यदे तेन नोपीद ततस्त ऊर्धं बक्षा स होवाच हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए ऐसा कहते हुए नारद जी सनत कुमार जी के पास गए उनसे सनत कुमार जी ने कहा तुम जो कुछ जानते हो उसले उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आओ तब मैं उन्हें उससे आगे बतलाऊंगा तब नारद ने कहा अधि यधि स्व भगवो भगवन नीति है किलोप स साधा अधि ही भगव इति मंत्र है सनत्कुमर जोगीशर ब्रह्मनिष्ठ नारद उपसन्नवान तम न्यायत उपसन्नम होवाच यदात्म कि वेत्थ तेना तत्ख्यापन मूपसीदेत महं जानती विज्ञाते तोभ्यम ऊर्धम वक्षावती स उवाच नारदः हे भगवान मुझे अध्ययन कराइए ऐसा कहते हुए नारद जी ब्रह्मनिप योगेश्वर सनत कुमार के प्रति प्रति उपसन्न हुए अर्थात सिद्ध रूप से उनके समीप गए अधि ही भगवान यह उपसक्ति का मंत्र है अपने प्रति प्रतिनियमानुसार उपसन्न हुए उन नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा तुम आत्मा के विषय में जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए अर्थात ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आओ मैं यह जानता हूँ तब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश करूँगा चंद्र कुमार जी के ऐसा कहने पर नारद जी बोले ऋग्वेदम भगवोध्येमी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थ मितिहास पुराणम पंचम वेदा वेदम पितृम राशि दैव निधि वाकोवाक वाक्यमेकायनम देव विद्या ब्रह्म चतुर्विद्यां नक्षत्र सर्प देव जन विद्या में भगवान मुझे यजुर्वेद, सामवेद और चौथा थर्वेद याद है इनके सिवा इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद वेदों का वेद व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पात ज्ञान निधि शास्त्र तर्क शास्त्र नीति देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या छत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प विद्या दारुण मंत्र और दैवजन विद्या नृत्य संगीत आदि हे भगवन् ये सब मैं जानता हूँ ऋग्वेद भगवोध्येमी स्मरामी जद्वेद विज्ञान विज्ञानस्य पृष्ठवाद तथा यजुर्वेद साम वेदम अथर्वण चतु वेद वेदशब्द सेकृतवाद्तिहासपुराण पंचम वेद वेदा भारत पंचमेद व्याकरण व्याकरेन पदादी पदा विभागेदाद ज्ञायन्ते प्रत्यम साध्य कल्पम श्राध्यकलप राशि गणित दैव मुत्तज्ञान निधि महाकालाधिशास्त्र वाकोवाक्यम तर्कन नीतिशास्त्र नीति दैविद्या ब्रह्मण ऋग्यजुषाख्य विद्या ब्रह्म विद्या शिक्षाकल्पन्दाचितय भूत्या भूतंत्र भूत छत्रदुेद्योतिषम सर्पदेवजन विद्या सर्प विद्याण देंजन विद्यांधयुक्तनृत्य गीतवाद्यशिपादी विज्ञा सर्व हे भगवोद्येमी हे भगवन्मग्वेद का अध्ययन कर चुका हूँ अर्थात मुझे स्मरण है, अध्ययन वाचक पद का अर्थ क्यों किया गया उत्तर क्योंकि ऐसा कहकर विज्ञान के विषय में प्रश्न किया गया है तथा तो यजुर्वेद आम वेद और चौथा अथर्ववेद वेद जानता हूँ वेद शब्द प्रसंगत प्राप्त होने के कारण इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद महाभारत सहित पांचों वेदों का वेद अर्थात व्याकरण क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही पदादि के विभाग पूर्वक निधि शास्त्र वाको वाक्य तर्क शास्त्र एकाएन नीतिशास्त्र देव विद्या निरुक्त ब्रह्म विद्या ब्रह्म अर्थात ऋग्ञी साम संज्ञक वेदों की विद्या यानी शिक्षा कल्प छंद और चिति भूत विद्या भूतशास्त्र छत्र विद्या धनुर्वेद नक्षत्र विद्या ज्योतिष सर्पदेवजन विद्या अर्थात सर्प विद्या गारुण और देवजन विद्या गंधयुक्ति तथा नृत्य गान वाद्य और शिल्पादि विज्ञान ये सब हे भगवन मैं जानता हूँ तो हम भगव मंत्रविदेवास्मी नात्मा विस्तृत एवं भगवत भगवो भगवन् मंत्रीनात्मृतम धगव्यरती शोक आत्मिद भगव शोचा तम मगवात्श पारम दिद्वीतीमुवाच यद किंचेतदीष्ठा नाम तत्त हे भगव केवल ही हूँ आत्मवेदता नहीं हो मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेदता शोक को पार कर लेता है और हे भगवान मैं शोक करता हूँ ऐसे मुझको हे भगवन शोक से पार कर दीजिए तब संवंत कुमार ने उनसे कहा तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम भी है सोहम भगवत एत सर्व जाननि मंत्रविदे वास्मी शब्दार्थमात्र विज्ञान वाणे वास्मीर्थ सर्वो शब्दोभिधान मात्र च चर्व मंत्रे स्वतंत्र मंत्री मंत्र, मंत्र कर्म कर्म इति मंत्रु कर्माणी नात्मानं वेदी हे भगवन् यह सब जानते हुए भी केवल मंत्र वेत्ता ही हूँ अर्थात केवल शब्दार्थ मात्र जानने वाला हूँ क्योंकि सारे शब्द अभिधान मात्र है और संपूर्ण अभिधान मंत्रों के अंतर्गत है मैं मंत्रविद्ध ही हूँ मंत्रविद अर्थात कर्मविद क्योंकि मंत्रों में कर्म एक रूप होते हैं ऐसा आगे कहेंगे मैं आत्मा को नहीं जानता नन्वात्मा भी मंत्रे प्रकाशत एवेति कथम मंत्रवितमविद शंका किंतु आत्मा भी तो मंत्रों द्वारा प्रकाशित होता ही है फिर नारद जी मंत्रवित होने पर भी आत्मविद्ता क्यों नहीं है न अभिधाधेय भेद सेकार विकार नानवात्मा न ना यतो आत्मेशते निवर्तन्ते यत्र नतःवाचो निवर्तनते यद्युते है समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि नाम नामी रूप जो भेद है वह तो विकार है और विकार आत्मा माना नहीं जाता यदि कहो कि आत्मा भी तो आत्मा शब्द से कहा ही जाता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जहाँ से वाणी लौट जाती है जहाँ कोई और नहीं देखता इत्यादि श्रुति से उसका शब्द वाक्य न होना ही सिद्ध होता है कथम तरहात्मय वादात् आत्म इत्यादि शब्दा आत्मान प्रत्ययंती शंकार तो फिर आत्मा ही नीचे है वह आत्मा है इत्यादि शब्द किस प्रकार आत्मा की प्रतीति कराते हैं नैश दोषा देहवती प्रत्यगात्म भेद विषय प्रयुज्यन शब्दों प्रत्याख्यायमाने आत्में प्रत्याख्याशिष्टम तदवाच्यम अभी प्रत्यायती यथा सराजियां दृश्यम सेनायात्रज हिते पी राजन्य राजा इति भवति पताका व्यवहार दृश्यमने राजने से राज दृश्यत प्रयोग त्र कोसौराजेती राजूं दृश्यमतर प्रत्याख्यास्ृश्यने राजने राजतिर्भव तवत समाधान यह कोई दोस्त नहीं है है भेद के विषयभूत देहधारी में प्रयोग किया हुआ आत्मा या शब्द आत्मत्व निरस्त हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है, उसे यद्यपि वह मुख्य वृत्ति से किसी शब्द का वाच्य नहीं है तो भी लक्षण से उसकी प्रती करा देता है जिस प्रकार की राजा के सही दिखाई देती हुई सेना में छत्र ध्वजा और पताका आदि की ओट में राजा के दिखाई न देने पर भी ये राजा दिखाई देते हैं ऐसा प्रयोग होता है फिर ऐसा प्रश्न होने पर कि इसमें राजा कौन है राजा कहलाने वाले विशेष व्यक्ति का निरूपण करने का अन्य दृश्यमान पुरुषों का प्रत्याख्यान करके उनसे भिन्न राजा के साक्षात दिखलाई न देने पर भी राजा की प्रती हो जाती है उसी प्रकार अनात्मा का करके आत्मा की प्रतीति होती है तस्मा सोहम मंत्रवितक विदेवास्म कर्म, विदे कर्म च विकार इति एवास्मि कार्य विकारस्मे नात्मत्मकृतिस्वूप अतएवक्त आचार्यवान्न पुषो वेद वाचो निवर्तन्ते इत्यादि इत्यादिश्रुतिभ्य श्रुतमागानि यस्मा मम भगवदृशेभ्यो युषम सदृशे तरति क्रम क्रामती शोक कृतार्थ बुद्धिया भगवोम्यताबुद्धिया सर्वदा तम थोक सागरस्य ज्ञानो बुद्धि तीर्थः क्योंकि मैंने आप जैसों से सुना है मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि आत्मवेद शोक मानसिकताप अर्थात अकृता बुद्धि को तर जाता है पार कर लेता है और हे भगवन मैं अनात्मज्ञ होने के कारण शोक करता हूँ अर्थात बुद्धि से सर्वदा संतप्त रहता हूँ उसे मुझको हे भगवन आत्मज्ञान रूपी नौका के द्वारा शोक सागर के पार परे पहुँचा दो मुझे बुद्धि प्राप्त करा दो अर्थात अभय को प्राप्त करा दो तमेव उतम होवाच यदयि किंचयी तद्य गिष्ठा अधीतवानसी अध्ययन तदर्थ ज्ञानमुपलक्षते ज्ञानवान सित्ये तन्ना मवैतत्चारंभम विकारो नामध्येयम श्रुते है इस प्रकार कहते हुए उन्नारद जी से अनंत कुमार जी ने कहा तुमने यह जो कुछ अध्ययन किया है अध्ययन से उसके अर्थ का ज्ञान भी उपलक्षित होता है अतः तात्पर्य यह है कि तुम जो कुछ जानते हो वह सब नाम ही है क्योंकि विकारवाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है ऐसी श्रुति है म वायेदो यजुर्ेद साम वेद इतिहास इतिहासपुराण पंचमो वेद वेद प्रदराशीर्द निधिवाको वाक्यमकायनम दैविद्या ब्रह्म विद्या भूत्या छत्र नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्या ऋग्वेद नाम है और यजुर्वेद सामवेद चौथा अथर्वण पांचवा वेद, वेद, वेद, पांच वेद इतिहास पुराण वेदों का वेद व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पात ज्ञान निधि ज्ञान तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र निरुक्त वेद विद्या भूत विद्या धनुर्वेद ज्योतिष गारुण संगीतादि कला और शिल्प विद्या ये सब भी नाम ही है तुम नाम की उपासना करो नाम वेदो यजुर्वेद इत्यादि नाम तत्मोपाश्वस्व ब्रह्मेती ब्रह्मबुद्ध्या यथा प्रतिमां विष्णु पास्ते तद्वत् ऋग्वेद नाम ही है तथा यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम ही है अतः जिस प्रकार विष्णु बुद्धि से प्रतिमा की उपासना करते हैं उसी प्रकार तुम नाम की या ब्रह्म ऐसी ब्रह्मबुद्धि से उपासना करो स यो नाम ब्रह्मेद्युपास्ते यम ग्राश कामचारो भो नाम ब्रह्मेद्युपास्तेस्ती भगवो ना भूये ना वोजोस्ती तन्मे भगवान्वीद्युति व जो कि नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है वहाँ तक यथेक्ष गति हो जाती है जो कि नाम की यह ब्रह्म है ऐसे उपासना करता है नारद भगवान क्या नाम से भी अधिक कुछ है सनत कुमार नाम से भी अधिक है नारद तो भगवान मुझे वही बतलावे स यस्तु नाम ब्रह्मेतुपास्ते तस्य यद भवति भवती तत्ो वह जो कि नाम ब्रह्म है उसे उपासना करता है उसे जो फल मिलता है वह सुनो यावन यम गोचर त्र तस्नाम विषय से यहाँचार कामचरण काम राज इव स्विषे बोनाम ब्रह्मेतुपास्तुपहार किमस्ति भगवो नामनो नामक यद्रम सनत कुमार आह नामनो वाव भूयोच्युक्त आह यद्यस्ति तन्मे भगवान द्रवीद वह जो कि नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे जो फल मिलता है वह सुनो जहां तक नाम की गति अर्थात नाम का विषय होता है वहां तक उस नाम के विषय में इसका कामाचार चरण हो जाता है जैसा कि राजा के अपने विषय अधिकृत देश में जो नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है यह उपसंहार है नारद भगवान क्या नाम से बढ़कर भी कुछ है अर्थात जो ब्रह्म दृष्टि के योग्य हो ऐसी कोई और वस्तु भी है ऐसा इसका अभिप्राय है संत कुमार ने कहा नाम से बढ़कर भी है ही इस प्रकार कहे जाने पर नारद ने कहा यदि है तो भगवान मुझे वही बतावे ये छांदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याये प्रथम खंडभाष्यम संपूर्णम